तीसरी वल्ली में यमाचार्य ने नचिकेता को अध्यात्म के अनेक बिंदुओं पर उपदेश देना चालू रखा है पिछले श्लोक में हमने कल ये देखा कि यमाचार्य कह रहे हैं यस्तु विज्ञानवान भवती मनस्क सदा शुचि जो व्यक्ति विद्या युक्त तो होता है ज्ञान से युक्त तो होता है अच्छी बुद्धि से युक्त तो होता है और नियंत्रित मन वाला होता है मनस्वी होता है जिसका आचरण शुद्ध है ऐसा व्यक्ति स तू तत्पदम आपनोती उस परम पद को परमात्मा को पा लेता है किस परम पद को प्राप्त कर लेता है तो कहा यशमात भूयो न जाए थे जिस परमपथ को पाने के बाद में फिर से वह उत्पन्न नहीं होता फिर से शरीर को धारण नहीं करता आध्यात्मिक क्षेत्र में इस विषय पर काफी विचार चलता है कि समाधि लगाकर ईश्वर का साक्षात्कार करके जीवन मुक्त होकर फिर जब नितान्त मुक्ति को जीव प्राप्त करता है तो फिर उसका पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं होता कठोपनिषद के जिस श्लोक को हमने कल देखा उसकी अंतिम पंक्ति कहती है यशमात भूयो न जाए थे जहां से फिर जन्म नहीं होता फिर से उत्पत्ति नहीं होती इसी अभिप्राय के अनेक वाक्य उपनिषदों में आते रहते हैं और भी अनेक शास्त्रीय प्रमाण इस विषय में मिलते रहते हैं और इनके आधार पर साधकों की यह मान्यता बनी कि एक बार मुक्ति को पा लिया तो सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे शास्त्र प्रमाण भी मिलते हैं जिससे पता लगता है कि मुक्ति का काल पूर्ण होने पर जीवात्मा फिर से मानव शरीर में आता है और फिर साधना करता है फिर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार वो मुक्ति को अनेक बार प्राप्त करता रहता है वस्तुतः मुक्ति तो मुक्ति ही होती है और एक ही प्रकार की होती है लेकिन शास्त्र में जो दो तरह के वाक्य हमारे को मिलते हैं उसकी संगति हमारे को लगानी चाहिए ऋषि मुनियों की बातों में वेद की बातों में परस्पर विरोध को स्वीकार करना ठीक नहीं है वे बेत तत्व वेदता थे सत्य के ज्ञाता थे और उन्होंने सत्य का ही हम सबके लिए उपदेश किया है हमारी समझ के अंदर फेर हो सकता है तो हमें अपनी समझ को ठीक संगति के आधार पर सुधारना चाहिए अब यहां जो वाक्य कहा यश्मा भूयों न जाए इसका तात्पर्य यह, यह है कि आत्मा मुक्ति काल में मुक्ति का जितना काल है उसके बीच में लौट करके फिर जन्म को ग्रहण नहीं करता सांख्य दर्शन में एक सूत्र आया इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद कहा यह जो संसार है जिस प्रकार से चल रहा है इसका अत्यंत उच्छेद अर्थात सदा सदा के लिए इस दृष्टि का चलना समाप्त हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा जिस प्रकार से आज ये संसार चल रहा है जन्म मरण हो रहे हैं कर्म हो रहे हैं भोग भोगे जा रहे हैं उसी प्रकार से ये चलता रहेगा यह सृष्टि प्रवाह से अनादि है प्रवाह से अनंत काल तक चलती रहेगी सृष्टि तो उत्पन्न होगी और नष्ट होगी लेकिन यह उत्पन्न होना और नष्ट होना चलता रहेगा यदि आत्मा मुक्ति में जाने के बाद में फिर न लौटे तो भले ही कितनी भी आत्माएं हों हमारी दृष्टि से असंख्य आत्माएं हों एक ना एक दिन इस सृष्टि से जीवन की समाप्ति हो जाएगी क्योंकि सभी आत्माएं मुक्ति में जा चुकी होंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मुक्ति से आत्मा फिर लौटती रहती है जिस प्रकार से कहावत है बूंद बूंद करके घड़ा भरता है उसी प्रकार यह भी सत्य है कि बूंद बूंद करके घड़ा खाली भी हो जाता है तो भले ही बहुत कम आत्मा मुक्ति में धीरे धीरे जाती हो लेकिन चूंकि ये सृष्टि अनंत काल से अनादि काल से चली आ रही है तो अब तक तो सभी आत्मा मुक्ति में जा चुकी होती तो सांख्य दर्शनकार कहते हैं इदानी इवे सर्वत्र न अत्यंतो अत्यंतोच्छेद अत्यंत उच्छेद कभी नहीं होगा और यह अत्यंत अनुच्छेद की बात तभी सार्थक हो सकती है जबकि मुक्ति से आत्मा फिर से लौट के आता हो महर्षि दयानंद ने सत्याहत प्रकाश के नवे समुलास में ऋग्वेद के मंत्र दिए हैं उसका एक अंश है पंक्ति है सनो महिया अदितय पुनर्दात पितरम च दृषेयम मातरम च एक मुक्तात्मा की कामना इसमें बताई गई है कि वह परमात्मा मुझको इस महान अदिति पर इस महान भूमि पर फिर से जन्म दे और मुझे फिर से माता और पिता के दर्शन कराए तो इस बंधन में आने की कामना एक मुक्त जीव इसलिए कर रहा है ताकि इस शरीर में साधना करके फिर से मुक्ति को पा सकूं वस्तुतः वो बंधन की कामना नहीं कर रहा वो मुक्ति की कामना कर रहा है लेकिन मुक्ति प्राप्ति के साधन शरीर को भी पाना आवश्यक है इसलिए वो माता पिता को फिर से देखना चाहता है और ये मुक्ति का काल कितना है मुंडकोपनिषद के अंदर एक श्लोक आया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संयास योगात यतय शुद्ध सत्वा दूसरी पंक्ति में कहा ते ब्रह्म परांत काले पराममृतात परिमुच्यंति सर्वे मुंडकोपनिषत तीन दो छह में यह श्लोक है यहां कहा गया ते ब्रह्म परांत काले परांत काल तक आत्मा मुक्ति के अंदर रहता है ये परांत काल क्या है हम इस जीवन के अंदर काल की गणना करते हैं मात्रा काष्ठा कला आदि बहुत सारे छोटे छोटे से भाग हैं फिर दिन होता है 24 घंटे का दिन है फिर 15-15 दिन के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हैं फिर 6-6 छह फिर दो पक्ष मिला महीना है कि छह महीने मिलाके आयन है उत्तरायण और दक्षिणायन और इस प्रकार से ये काल की गणना चलती है जिस प्रकार से मनुष्यों का काल है इसी प्रकार से देवताओं का भी काल गिनाया गया है मनुष्यों के जो उत्तरायण और दक्षिणायन है अर्थात छ छह महीने ये देवताओं के दिन और रात है देवताओं का दिन छह महीने का उत्तरायण और देवताओं की रात भी छह महीने की दक्षिणायण इस प्रकार से मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन कहलाता है उसके आधार पर भी गणना की गई है और इसी प्रकार से ब्रह्म वर्ष की भी गणना की गई है परमात्मा का भी वर्ष परमात्मा के भी दिन होते हैं यह सृष्टि जितने समय तक चल रही है ये परमात्मा का दिन है और जो सृष्टि प्रलय अवस्था में रहती है वो ब्रह्म की परमात्मा की रात्रि है तो सृष्टि की उत्पत्ति उसका चलना और उसका प्रलय होना ये जो संपूर्ण काल है ये ब्रह्म का एक दिन कहलाता है और इसको मानव वर्षों की दृष्टि से देखें तो सृष्टि चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष तक तो चलती है और चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष तक प्रलय अवस्था में रहती है कुल मिलाकर के आठ अरब और चौसठ करोड़ वर्ष मानव वर्ष की ये पूरी सृष्टि कहलाती है और यही ब्रह्म का एक दिन है हमारे को ये अपना 70, 80, 100 वर्ष का जीवन भी बड़ा लंबा प्रतीत होता है गणनाकारों ने यहां पर अनेक युगों की गणना की है हम भी बोलते रहते हैं अभी कलयुग चल रहा है सतयुग की बात भी हम करते हैं तो ये जो पूरा सृष्टि का काल है इसके अंदर एक अज, हजार चतुर्युगियां मानी गई हैं जैसे अभी एक कलयुग चल रहा है तो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ये चार युग मिलाकर के एक चतुर्युगी मानी जाती है और ऐसी ऐसी इकहत्तर चतुर्युगियों का की एक का एक मनवंतर माना जाता है और चतुर्युगियों का काल भी गणना किया गया है तैतालीस तैंतालीस लाख और बीस वर्षों की एक चतुर्युगी होती है हमको ये सौ वर्ष का जीवन भी बड़ा लंबा लगता है और कुछ हजार एक हजार वर्ष पूर्व की कोई घटना हो मकान हो पुस्तक हो तो हमको लगता है कितना पुराना है कितना लंबा काल है लेकिन एक चतुर्युगी का काल भी तैतालीस लाख और 20 हजार है ऐसी ऐसी इकहत्तर चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है और इस सृष्टि में 14 मनवंतर होते हैं यहां हम संकल्प पाठ पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है वैवस्वते मनवंतरे सृष्टि के चौदाह मनवंतरों में से यह सातवां मनवंतर चल रहा है छह मनवंतर पहले हो चुके हैं एक मनवंतर में इकहत्तर चतुर्युगियां हैं और ये जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर उसमें अष्टाविंशति तमे कलियुगे अट्ठाईसवां कलियुग चल रहा है सातवें मनवंतर के अभी और चतुर्युग बाकी हैं अभी 28वां कलयुग चल रहा है कुल मिलाकर के 71 चतुर्युगियां होंगी अब कल्पना कीजिए एक चतुर्युगी का काल तैतालीस लाख 20 हजार है ऐसी ऐसी एक हजार चतुर्युगियां हो तो सृष्टि का काल होता है और इतना ही एक हजार चतुर्युगी का प्रलय काल होता है तो कुल मिलाकर के 2000 चतुर्युगियों का समय सृष्टि का पूरा काल है आठ अरब और 64 करोड़ वर्ष और यह परमात्मा का एक दिन है मात्र एक दिन है एक हजार चतुर्गियों का दिन और एक हजार चतुर्गियों की रात कुल मिलाकर के जो दिन रात मिला के जो दिन होता है यह परमात्मा का एक दिन है ऐसे ऐसे 360 दिन मिलाएं तो ब्रह्म का एक वर्ष बनता है एक सृष्टि परमात्मा का एक दिन और एक वर्ष में चूंकि 360 दिन होते हैं तो 360 बार ये सृष्टि बने और बिगड़े बने और बिगड़े यह परमात्मा का एक वर्ष हुआ और ऐसे ऐसे परमात्मा के 100 वर्ष अर्थात 36,000 बार यह सृष्टि बने और प्रलय में जाए ये परमात्मा के 100 वर्ष हुए ये 100 ब्रह्म वर्ष हुए और ये काल है मुक्ति का इसे कहते हैं परांत काल ते ब्रह्म परांत काले आप कल्पना करें ये कितना लंबा समय है एक सृष्टि भी हमको अनंत काल की प्रतीत होती है ऐसे छत्तीस हजार बार सृष्टि बने और प्रलय हो यह मुक्ति का काल महर्षि दयानंद ने शास्त्रों के आधार पर हम सबको बताया और इसकी अगर मानव वर्ष में हम गणना करें तो गणना निकलती है 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष ये मुक्ति का काल है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तो इतने लंबे समय तक आत्मा मुक्ति के अंदर रहता है और उसके बाद में फिर से प्रभु कृपा से मानव शरीर में आता है ताकि फिर से यत्न करके मुक्ति को पा सके हम सब ने भी न जाने कितनी बार अनंत बार मुक्ति को भोगा है मुक्ति से फिर आए हैं और इस बार फिर से हमारी यात्रा चल रही है मुक्ति को हम पा सकें मुक्ति से लौटने और न लौटने के ऊपर अनेक विचार व्यक्तियों के अंदर रहते हैं यदि हम इसी प्रकार मान लें कि मुक्ति से कोई लौट के नहीं आता तो ये संसार नहीं चल सकता लेकिन प्रश्न ये फिर भी उठता है कि शास्त्रों में ये वाक्य क्यों लिख दिए गए कि वहां से कोई लौटेता ही नहीं है यहां भी कहा यशमात भूई न जायते तो चूंकि ये इस मुक्ति का काल इतना लंबा काल है इतना लंबा काल है और इस बीच में आत्मा शरीर को धारण नहीं करता इसलिए यहां कहा गया कि वो फिर से लौट करके नहीं आता और ये भाषा के अंदर प्रयोग किए जाते हैं ए जा सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को दैनिक मजदूरी पर रखा जाए तो दैनिक मजदूरी कर रहा है उसकी आजीविका दैनिक है रोज काम करता है रोज वेतन मिलता है अस्थायी नौकरी है किसी को कुछ महीने या साल की नौकरी मिले तो कहे अस्थायी नौकरी है कच्ची नौकरी है लेकिन यदि उसको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो कहते हैं कि इसको स्थाई नौकरी मिल गई पक्की नौकरी मिल गई तो क्या स्थाई नौकरी मिल गई इसका हम यह तात्पर्य कि पूरी जिंदगी भर के लिए मिल गई उसका तात्पर्य है कि जब तक नौकरी का काल है छप्पन वर्ष 58 वर्ष या 60 वर्ष या किसी देश में 70 बहत्तर वर्ष जो काल निर्धारित है वहां तक अब उसको नौकरी पक्की हो गई है स्थायी हो गई है तो एक लंबे काल के लिए निश्चित काल तक के लिए यदि नौकरी रहे तो हम स्थायी नौकरी कह देते हैं इसी प्रकार से एक निश्चित समय तक आत्मा यदि जन्म मरण के चक्र से छूट जाए तो उसको कहा जाता है वो हमेशा के लिए जन्म मरण से छूट गया और यही वैदिक सिद्धांत है यही हमारे को समझना चाहिए क्योंकि एक विशेष पुरुषार्थ से विशेष स्थिति को बना करके मुक्ति को पाया गया है एक निश्चित प्रयास से पाया गया है तो उसका अनंत फल कभी नहीं हो सकता अनेक व्यक्ति कहते हैं कि यदि मुक्ति से लौट करके ही आना है फिर बंधन को पाना है तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं हुई मुक्ति को पाना फिर हम क्यों मुक्ति को पाए लेकिन मुक्ति का काल इतना लंबा है इतना लंबा है कि वो हमारे लिए अनंत काल के समान है इसलिए मुक्ति को हमें चाहना चाहिए मुक्ति को पाना चाहिए और इसलिए यमाचार्य नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं नचिकेता ने भी इसी मुक्ति के लिए संसार के समस्त भोगों को ऐश्वर्यों को त्यागा और उसके मन में केवल मुक्ति और आत्मा और परमात्मा को जानने की इच्छा है